राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा निर्मित नवोदय विद्यालयों की छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चंद्रशेखर आजाद हमारे देश की आजादी की लड़ाई दो रास्तों से लड़ी गई एक था महात्मा गांधी का बताया हुआ शांति अहिंसा और असहयोग का रास्ता और दूसरा सर पर कफन बांधे हुए देश के दीवानों का गोली बारूद और क्रांति का रास्ता हमने अपनी आजादी की लड़ाई भले ही गांधी के बताए रास्ते से जीती लेकिन इससे क्रांति के रास्ते पर चलकर अपनी जान कुर्बान करने वालों का महत्व कम नहीं हो जाता देश के लिए जान कुर्बान करने वालों में थे रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकउल्ला भगत सिंह और उनके साथ वो भी जिन्हें ब्रिटिश सरकार उनके जीते जी कभी जेल की चारदीवारी में कैद नहीं रख सकी जिनका नाम आजादी का प्रतीक बन गया था जिन्होंने अपने छोटे से जीवन में ही ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया था देश के इस देशभक्त का नाम था चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर जब 14-15 साल के थे तब बनारस की एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ते थे उन्हीं दिनों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया उन्होंने छात्रों का भी आह्वान किया कि अंग्रेज सरकार के चलाए स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करें संस्कृत पाठशाला के छात्रों ने भी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया चलो अपने-अपने कक्षाओं में चलो प्रणाम गुरुजी हम लोगों ने आज से कक्षाओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया है हम अंग्रेजी सरकार से असहयोग करेंगे बोलो साथियों महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय भारत माता की जय महात्मा गांधी की जय भारत माता की जय चंद्रशेखर समझदारी से काम लो कौन नहीं चाहता कि देश स्वतंत्र हो पर कक्षाओं का बहिष्कार करने से स्वतंत्रता थाने में ला करती पुलिस आती होगी बेकार में पिटाई हो जाएगी बेटा चलो चलो कक्षाओं में चलो अरे सुना नहीं हम कहीं नहीं जाएगा हम ही जाएंगे हम ही जाएंगे चलो सही कक्षाओं में चलो नहीं जाना नहीं गुरुजी ने था। ने था। हम कक्षाओं में अच्छा कोई नहीं है अच्छा अच्छा रास्ते से हटो हमें तो अंदर जाने दो हमें जाने दो टो पीछे हम नहीं जाएंगे हम जाएंगे क्यों भाई क्या करोगे क्या जबरदस्ती रोकोगे नहीं गुरुजी हम गांधीजी के शिष्य हैं जबरदस्ती तो हम अपने दुश्मनों से भी नहीं करते फिर अपने दोस्तों अपने गुरुजनों से भला जबरदस्ती करेंगे हम तो यहीं दरवाजे पर लेट जाएंगे जो लोग अंदर जाना चाहें वो शौक से हमारे ऊपर पैर रख के अंदर चले जाएं चलो साथियों यहीं लेट जाओ सड़क पर ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले, ले जाओ जा, जा। अरे शुद्ध शेखर ले जाओ यहीं पर ये क्या पागलपन है कहां नहीं यहां से ले जाओ देख कर ले ले मत ले तो बेटा नहीं गुरुजी तू नहीं गुरुजी तू बेटा ओ तो मुझे मत उठाइए गुरुजी नहीं यही ले ले ले जाओ यहीं ले ले ले जाओ यहीं ले जाओ देखो पुलिस आ गई महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय भारत माता की जय अरे लड़कों सीधे-सीधे अपनी कक्षाओं में जाओ नहीं तो सबको पकड़ कर अंदर कर दूंगा हम निकल जाएंगे हम निकल जाएंगे कक्षा में नहीं जाना नहीं जाना महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय जहां 10 10 बच्चे पड़े वही गांधी जी का भूत सर से उतर जाएगा नहीं भाईों कोई भी आं से नहीं जाएगा हम गांधी जी के सिपाई है मैदान छोड़कर भागने वारे कयर नहीं अच्छा यह बात है तो डे रहा हो मैं भी देखता ू तुम्हारी यह पाहाद हुई किति देत चलती है सिपाईयो लचर खड़ रहे हैं बेटा अभी मजिस्ट्रेट साहब इनकी सारी अकड़ निकाल देंगे महात्मा गांधी क्या ऑफिसर आज क्या बड़ी उम्र के कोई सत्याग्रही नहीं मिले इन विद्यार्थियों को पकड़ला है क्या करें जब साहब यह गांधी के असयोग का बुखार तो महामारी की तरह फहेलता जा रहा है सरकारी दफत्ररों में कोल्ट कशेहरी और बाजारों में तो पैल ही गया था अब स्कूल कलजों में भी फैल रहा है अब इने देखिए यह साहब जमीन पर लेटकर सब को कक्षाओं में जाने से रोक रहे थे लाठी खाकर भी गांधी के नाम का शोर मचा रहे थे इन्हें ऐसी सजा दीजिए कि कम से कम ये भूत विद्यार्थियों पर तो सवार ना हो वरना पुलिस के लिए तो मुसीबत हो जाएगी ठीक है सभी हड़ताली लड़कों को खुलेआम 12-12 बैत मारे जाएं ताकि दूसरे लड़कों को सबक मिले और हां मां-बाप भी अपने लड़कों को इस शैतानी से रोकें सिपाही जेलर साहब से कहो कि लड़कों को बैत लगवाने का इंतजाम करें महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की सिपाही भारत माता की जय लीजिए ये साहब तो तीन बैतों में ही ठंडे हो गए हटाए इसे अब उस लड़के को लाओ ये कुछ पहलवान सा दिखता है शायद 8 10 बैच सह जाए क्यों जी क्या नाम है तुम्हारा क्या बात है बेटा अब आवाज भी नहीं निकल रही है वहां स्कूल के सामने तो बड़ा चिल्ला रहे थे अब क्या अपना नाम भी भूल गए बोलो क्या नाम है आजाद अच्छा बाप का नाम आजाद वाह सब आजादी आजाद हैं घर कहां है जेलखाना अच्छा बेटा फिर जेलखाने ही जाओ लगाओ जी इसको पूरे 12 बैच लगाओ महात्मा गांधी की जय हम महात्मा गांधी की जय हम भारत माता की जय हम महात्मा गांधी की जय हम भारत माता की जय हम महात्मा गांधी की जय की जय महात्मा गांधी की जय हम्म भारत माता की जय ठीक है तो है गुलाम देश में आजादी की बात करने वाले को यही तो इनाम दे सकती है यह विदेशी सरकार लेकिन मैं मैं आज इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद ब्रिटिश सरकार कभी मुझे किसी जेल में बंद नहीं कर सकेगी मैं मैं आजाद ही जीऊंगा और आजादी में मरूंगा और आज से मेरा एक ही द्याय होगा, अपने देश को आजाद कराना, इसके लिए, इसके लिए अगर मेरी जान भी चली जाए, तो मैं इसे अपना सोपा के समझूँगा। और सच मुझ, चंदरशेखर आजाद ने जो ठाना था, वो ही किया। उस दिन के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा उन्हें यह भी लगा कि गांधी जी के शांति के रास्ते पर चलकर आजादी नहीं मिलेगी इसलिए वे क्रांति के रास्ते पर मुड़ गए जल्दी ही वे क्रांतिकारियों के बीच क्विक सिल्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए क्विक सिल्वर यानी पारा जिसे कोई पकड़ नहीं सकता उन्होंने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को संगठित किया और सभी गतिविधियों का स्वयं नेतृत्व भी किया इनमें काकोरी के पास ट्रेन डकैती लाहौर में सोंडर्स का वध और असेंबली में बम फेंकना शामिल था बिस्मिल भगत सिंह सुखदेव राजगुरु यशपाल ये सब इनके साथी थे और इनका बड़ा आदर करते थे इनमें से बहुत से लड़ते लड़ते शहीद हुए और कुछ फांसी के तख्ते पर पर खुद आजाद कभी नहीं पकड़े गए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अपने एक साथी की गद्दारी के कारण उन्हें अंग्रेज सिपाहियों ने चारों ओर से घेर लिया था तब भी वे पूरी बहादुरी के साथ लड़ते रहे और जब उनके पास एक आखिरी गोली बच गई तो आजादी के उस दीवाने ने उसे अपने ही सर पर मारकर अपना वचन निभाया और इस तरह वो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गए चंद्रशेखर आजाद अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉ सुभ्रा शर्मा कलाकार राम मेनी मंजू मेनी शांति एस कालरा पवन कौशिक और प्रभुदयाल खट्टर विषय संयोजन ममता गुप्ता ध्वन्यांकन सतीश लाड़े प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम और निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा